ये साला मुख्तार खान बहुत शातिर आदमी है मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ कि जिशान अहमद भी यही है हर्ष ने कहा वो साला जिशान अहमद के नाम से पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी करता था ताकि कोई उस पर शक ना कर सके और वो इस नाम का इस्तेमाल इसलिए भी करता था ताकि आसानी से डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके क्योंकि तो पोस्ट हाउस का एम्प्लायी होने के नाते अगर किसी को उसके पास से डेडबॉडी मिल जाती तो भी उसको कोई कुछ नहीं कह सकता था मैं सच बता रहा हूँ ये आदमी बहुत बहुत चलाक है दूसरे शब्दों में रूही ने निराश होते हुए कहा भले मेरे अंकल की फोटो मिल गई है फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। अंकल हर्ष ने रूही की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अरे मतलब जोधन सिंह के रिश्ते से विक्रांत ने बीच में बोलते हुए कहा लेकिन एक बात ध्यान में रखो अगर एक भी चांस है तो भी हम हार नहीं मानेंगे हर्ष तुम अभी तुरंत मोहसिन हसन के पास जाओ और उसको जिसान अहमद की फोटो दिखाकर पूछो कि कहीं ये ही तो मुख्तार खान नहीं है अगर ये मुख्तियार खान होगा तो फिर मोहसिन तुरंत उसे पहचान लेगा ओके सर मैं जा रहा हूँ हर्ष तुरंत ही वहां से उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया अभी हर्ष यहाँ से निकला ही था तुरंत ही वहां दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया ये कोई और नहीं बल्कि फोरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर इमरजेंसी चौटाला साहब थे प्रोफेसर चौटाला को सीरियल मर्डर केस पर काम करने के लिए स्पेशली भेजा गया था इतनी रात को अचानक से प्रोफेसर चौटाला को यहाँ देखकर सभी शॉक्ड रह गए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत को लगा कि शायद चौटाला साहब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम से आए हैं सो उसने तुरंत आगे बढ़कर चौटाला साहब को अंदर बुलाया आइए आइए सर कुछ अर्जेंट काम था क्या विक्रांत ने प्रोफेसर चौटाला से कहा नहीं, नहीं नहीं कुछ काम नहीं था बस ऐसे ही मैं भी अभी जस्ट काम फिनिश करके फ्री हुआ था इधर से ही निकल रहा था तो देखा कि आप लोगों के कमरे की लाइट जल रही थी तो सोचा चल के देख आऊ की क्या चल रहा है चौटाला साहब काफी मिजाज के आदमी थे उनसे दो मिनट बात करने के बाद इंसान अपनी दिन भर की थकान भूल सकता है यहां तक कि उनका शरीर देखने के बाद ही हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है अरे बहुत अच्छा किया सर आपने आई आइए विक्रांत ने प्रोफेसर चौटाला का दिल खोल कर स्वागत करते हुए कहा इसके बाद अपने में दबा लिया और फिर डिब्बे को विक्रांत के आगे बढ़ा दिया नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता और आपसे भी यही कहना चाहूंगा की प्लीज आप यहाँ पर सिगरेट मत पीजिये विक्रांत ने बड़ी सहजता के साथ प्रोफेसर चौटाला को सिगरेट जलाने से मना कर दिया चौटाला साहब को भी विक्रांत की बात बुरी नहीं लगी सो उन्होंने होट से सिगरेट हटाकर वापस इसे डिब्बे में रख दिया इसके बाद चौटाला साहब की नज़र वहाँ पर रखे हुए व्हाइट बोर्ड पर पड़ गई वो बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर दर्ज इन्फार्मेशन को देखने लगे फिर वो टहलते हुए व्हाइट बोर्ड के करीब पहुंच गए और वहाँ देखते हुए बोल पड़े अच्छा काम है अच्छा काम कैसा चल रहा है आप लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कोई एविडेंस मैंने सुनाया कि आप लोगों को कोई नया सस्पेक्ट मिला है विक्रांत को यह बात अच्छे से पता थी प्रोफेसर चौटाला के पास केस की सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन फिर भी उसने काफी पोलाइट होते हुए के बता डाला प्रोफेसर चौटाला ने विक्रांत की बात को ध्यान से सुना और फिर बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखने लगा कुछ देर तक व्हाइट बोर्ड को निहारने के बाद चौटाला साहब ने विक्रांत से कहा विक्रांत सर आपने उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को पढ़ा जो मैंने अभी आपको भेजी है हाँ पढ़ा है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हालांकि विक्रांत ने प्रोफेसर चौटाला की फॉरेंसिक रिपोर्ट को पढ़ा था लेकिन उसकी टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था उसने चौटाला साहब की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सर, आपको क्या लगता है कुछ अपनी राय देंगे प्रोफेसर चौटाला ने अब पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत साहब मैं सच बताऊँ तो मैंने जितना इस केस पर काम किया है और मुझे जहाँ तक समझ में आया है मुझे लग रहा है की कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ है ओ क्या क्या लग रहा है आपको विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए प्रोफेसर चौटाला से कहा देखो ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि इस सीरियल मर्डर केस में जितनी डेड बॉडी मिली हैं उन सब के साथ कातिल ने जो ट्रीटमेंट किया है वो काफ़ी एडवांस है मतलब कातिल हर मर्डर के बाद ख़ुद को इम्प्रूव करता जा रहा था यहाँ तक कि जो उसने लास्ट मर्डर किया था उसकी डेडबॉडी में भी जो केमिकल लगाया गया था वो काफ़ी एडवांस था यहाँ तक कि जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं उनके पास भी ऐसे केमिकल की इंफॉर्मेशन नहीं होती है इस वजह से इस सीरियल मर्डर केस को लेकर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो आपको काफी अजीब लग सकता है लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये सही भी हो सकता है अच्छा क्या आपका ओपिनियन है विक्रांत ने होते हुए सवाल किया वो प्रोफेसर चौटाला का एक्सप्रेशन देख उनका ओपिनियन जानने के लिए काफी उत्साहित हो रहा था मुझे तो ये लग रहा है की ये मर्डर डेड बॉडी के साथ छेड़खानी करने का एडिक्टेड था प्रोफेसर चौटाला आगे बोलते हुए कहा लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है मेरी असली चिंता यह है कि हम लोग जिसको इस मर्डर केस का आखिरी विक्टिम समझ रहे हैं वो शायद आखिरी विक्टिम नहीं है मुझे ये लग रहा है कि कातिल ने इसके बाद भी कई लोगों का मर्डर किया है मुझे निर्मला सेंगर की खोपड़ी के मसल में स्ट्रेपोकोकी मिला था उसमें एक और केमिकल मिला था जो कि मरकरी और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कम्पाउंड एलिमेंट था प्रोफेसर चोटारा ने कहा फिर उन्होंने अपना फोन खोल विक्रांत को दिखाते हुए कहा इलेक्ट्रिक स्ट्रेपोकोकी एक प्रकार का केमिकल है जो कि खाने को फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मर्डरर ने इस केमिकल का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी को फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल किया था खासतौर पर आज से 19 साल पहले इस केमिकल का इस्तेमाल किसी आम आदमी द्वारा किया जाना कोई मामूली बात नहीं है अगर उसने इस केमिकल का इस्तेमाल आज से उन्नीस बीस साल पहले किया था तो फिर यह वाकई में बहुत बड़ी बात है वाह इसका मतलब वो काफी प्रोफेशनल था रूही ने हैरत भरे लफ्जों में कहा मतलब मेरे अंकल ने अपनी जिंदगी का काफी वक्त इन सब चीजों को सीखने और समझने में लगाया था जैसे रूही के मुंह से ये बात निकली अगले ही पल उसे ये एहसास हो गया कि वो जोश में आकर कुछ ऐसी बातें कह रही है जो कि उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है सो तुरंत ही वो चुप होकर बैठ गई हालांकि प्रोफेसर चौटाला ने रूही की बातों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उन्होंने आगे बताते हुए कहा देखे मैंने लास्ट विक्ट निर्मला सेंगर का जो कटा हुआ सिर मिला है उसके बारे में काफी डिटेल स्टडी की है मर्डरर ने निर्मला के सिर को कई दिनों तक सेफ रखने के लिए उसमें एक खास तरह का केमिकल लगाया है ताकि वो काफी दिनों तक सुरक्षित बना रहे अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्मला सैंगर से पहले जितने लोगों का मर्डर हुआ था और जिन जिन लोगों की खोपड़ी मिली है उन सबके सिर में भी कुछ केमिकल मिले है लेकिन वो जो केमिकल है वो थोड़े पुराने टाइप के है कहने के का एक्सपेरिमेंट करते हुए इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता रहेगा ओ गॉड प्रोफेसर चौटाला की बात सुनकर अनुष्का का मुंह खुला का खुला रह गया वो हैरत भरी नजरों से प्रोफेसर चौटाला की तरफ देखने लगी इसके बाद प्रोफेसर चौटाला ने आगे कहा अच्छा एक बात और मुझे निर्मला सेंगर की बॉडी से जो केमिकल मिला है वो काफी अलग टाइप का था अगर इस केमिकल की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती तो फिर ये भी हो सकता था कि निर्मला का सिर बहुत जल्दी सड़ जाता इस वजह से मेरा मानना है कि अगर कतिल डेड बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो फिर अभी उसका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ है और वो आगे भी एक्सपेरिमेंट करता रहेगा मतलब अभी ये सीरियल मर्डर केस बंद नहीं हुआ है अभी आगे भी मर्डर होते रहेंगे अनुष्का ने हैत भरी नजरों से प्रोफेसर चौटाला की तरफ देखते हुए कहा हाँ हर्षद ने शॉकड होते हुए कहा कातिल ने मर्डर करना बंद कर दिया था क्योंकि अब तक पुलिस डिपार्टमेंट काफी एडवांस हो चुका था पुलिस के पास डी एन ए टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और अब पुलिस बहुत जल्दी डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता करने लग गई थी इस वजह से हम लोगों को लग रहा था की कातिल ने अब मर्डर करना बंद कर दिया है और हमें लग रहा था की हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस रुक गया है फिर हर्षित ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए और कुछ देर तक सोचने के बाद कहा लेकिन लेकिन अगर ये केस कभी रुका ही ना हो तो तो क्या होगा हो सकता है पुलिस को निर्मला सैंगर की डेड बॉडी मिलने के बाद कोई और डेड बॉडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि कातिल ने मर्डर करने का तरीका बदल दिया हो लेकिन पुलिस को ये लगता रहा कि अब कातिल ने मर्डर करना बंद कर दिया है थोड़ा इस बारे में सोचो अनुष्का ने कहा मतलब हर मर्डर करने के बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट करता था और फिर एक डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगले मर्डर के लिए निकल पड़ता था ताकि आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए उसे और बॉडी मिलती चली जाए सच में ये आदमी बिल्कुल राक्षस ही था